पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दूरदर्शन को मौका दिया आपसे बातचीत करने का आपने तो बहुत सारे सीरियल्स में फिल्मों में काम किया है भारत खोज आपकी नजर में किस तरह से एक अलग किस्म का सीरियल है भारत खोज बहुत लंबी इन्वॉल्वमेंट रही मतलब एक साल हम सिर्फ इसी सीरियल पे काम कर रहे थे और अलग अलग किरदार करने का मौका मिला और सच्चाई पे बेस्ड सीरियल जो के हमारे इतिहास को उजागर करता है uh, अलग अलग कैरेक्टर्स को निभाना सम हिस्टोरिकल सम माइथोलॉजिकल सोशल, सो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स फिर उनके uh, जो एक इंटरप्रटेशंस uh, थी है ना you know, जैसे औरंगज़ेब अगर कहें कि साहब वो बहुत ही कट्टर मुसलमान थे और उनके नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा हमने देखने में मतलब आई हमारे जो इतिहास में पढ़ा लेकिन इसकी इंटरपटेशन एक अलग थी कि भाई वो आ, कुछ खामियों के बावजूद अच्छी क्वालिटीज़ भी थी मुझे याद है कि श्याम बाबू के साथ एक बार कॉन्वर्सेशन हो रही थी आ, इसको लेकर के औरंगज़ेब और शिवाजी की मीटिंग होती है तो उनका कहना था कि वो मिले थे या नहीं मिले थे तो इस चीज़ पे चर्चा हो रही थी कि इसको आ, हम ये लिबर्टी ले सकते हैं इसकी कि नहीं जी तो उन्होंने कहा ठीक है आप लिबर्टी ले सकते हो लेकिन वो महल में नहीं मिल सकते कहीं जंगल में मिला दीजिए कहीं और मिला दीजिए बिकॉज शिवाजी विल नॉट गो टू हिज पैलेस तो और ये भी हमें मालूम था कि हर स्क्रिप्ट जो है वह हिस्टोरियंस के पास भेजी गई थी और आ, मतलब बहुत तरीके से इसको बनाया गया है और बहुत मुश्किल सीरियल था ये और टाइमिंग भी हमारे जो आज और वर्किंग थे वो भी बहुत लंबे होते थे सुबह नौ बजे स्टूडियो पहुँचते थे रात को नौ बजे छूटते थे और घर दस बजे पहुँचते थे आप जाइए नहाइए धोइए और फिर अगले दिन की लाइनें लेके बैठ जाइए क्योंकि इट्स ए वेरी वर्बोस सीरियल बहुत लाइनें याद करनी पड़ती थी तो रात को उसको रटते थे ग्यारह साढ़े बजे तक फिर सो जाते थे फिर सुबह पाँच बजे उठ के फिर रटो क्योंकि श्याम बाबू टेक भी लंबे लंबे लेते थे एक्चुअली श्याम बाबू ने कोशिश की है कि इसमें एक थिएटिकल क्वालिटी बनी रहे इस बात पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि आमतौर से जब हम एक ऐसे पीरियड से डील करते हैं जिसका हमें पूरा इतिहास मालूम नहीं है जैसे महाभारत का समय है या रामायण का समय है अब उसमें कुछ ऐतिहासिक अंश हो सकते हैं और वो अगर बिल्कुल डायरेक्टली ना हो इनडायरेक्टली हो सकते हैं क्या ऐसे वक्त के साथ डील करने में जो थिएटिकल टेक्निक्स हैं उनका सहारा लेना ज़रूरी है और क्या ये एक आपके लिए एक अच्छी बात है मेरा ख्याल है एक कॉन्शियस एफर्ट तो नहीं थी टू टू बी थेट्रिकल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली बिकॉज दे आर लिटिल लार्जर देन लाइफ क्या भाई किंग है तो उस तरह की पोशाक पहने हैं तो उनकी उनकी वॉक भी स्टाइलाइज हो जाएगी मैनर भी स्टाइलाइज uh, हो जाएंगे तो विच में सीम थेट्रिकल तो मतलब लेकिन एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं थी टू तो बी थेट्रिकल जी दो इट अपियर्स आई एग्री विद यू इट अपियर्स थेट्रिकल और दूसरे थेट्रिकल इसलिए भी लगता है कि बहुत लंबे लंबे टेक्स हैं कट्स का बहुत कम इस्तेमाल है बिकॉज जाहिर है कि अगर आपको एक महीने में चार एपिसोड ख़त्म करने हैं फोर्टी मिनट ईच ऑन फिल्म तो जाहिर है आपको लंबे लंबे टेक ही लेने पड़ेंगे थिएट्रिकल होना कोई बुरी बात भी तो नहीं है ये हमने एक बिथ बना लिया है कि मेलोड्रामेटिक होना थिएट्रिकल होना सिनेमा में ग़लत है और टेलीविजन में तो मेलोड्रामा, थिएट्रिकल क्वालिटीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है आप नहीं इस बात को मानते नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल अभी अगर आप गुरु की फ़िल्म देखें आ, सेवन समय देखें या रोशमन देखें लगेगा आपको कि थट्रिकल है आ, लेकिन उसका उसका पूरा स्टाइल ही वो है तो इसी तरह से यहाँ भी आ, मतलब हम लोग पारसी थिएटर नहीं कर रहे थे विच इज विच और उनकी भी जरूरियात थी पारसी थिएटर की वो तो एक बिकॉज उनको उनको पहुँचना है हजारों लोगों तक बिना माइक के आपने पहले बात की कि दुर्योधन की किरदार की दुर्योधन का किरदार एक लेवल पे तो बिल्कुल एक विलन की तरह ट्रीट किया जा सकता है जब श्याम बेडिगल ने आपको इस किरदार के बारे में ब्रीफ किया तो उसकी क्या इंस्ट्रक्शंस थी और आपने इस कैरेक्टर को कैसे अप्रोच किया दुर्योधन की अपनी आर्गूमेंट्स हैं ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण ने हर चीज जो है वो सही ही की है उन, उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी तो जिसको कि हमारे नज़र में जो ब्लैक एंड वाइट छवि है दुर्योधन की उसको उन्होंने नकारा और संस्कृत प्ले से उन्होंने वो हिस्सा जो ना बहुत खूबसूरत स्पीच है दुर्योधन की जब वो कृष्ण से बात कर रहा है और कृष्ण की आर्गूमेंट को काटता है द्वारिकाधीश कृष्ण आपकी बांसुरी बजी घृणा के स्वर से सजी खूब बजी और बजी सिर्फ मेरे लिए मैं धन्य हूं आपका चिर कृतज्ञ हूं भले ही हों आप कुंती के बेटों की बार बार चरण छू भक्ति के हकदार किसने दिया अधिकार आपको कि मेरे ही घर में घुसकर आप करें मेरी ही निंदा अपार मेरे पूज्य पिता विद्वान विदुर पितामह भीष्म आचार्य द्रोण सबको पड़ गई लगता है आदत मुझे ही कोसने की अविरत सिर्फ मुझे कोई नहीं बताता कि मेरा दोष क्या है मैंने इन वंदनीय प्रातः समरणीय सज्जनों का बिगाड़ा क्या है मधुसूदन वो धर्मराज पक्का ज्वार जुआ खेला राज्य हारा क्या गलती थी हमारी सबको पता है जुए में हारे वो फिर भी मैंने सम्मति दी थी कि लौटा दो जीता हुआ धन फिर खेले फिर हारे जंगल फिरे मारे मारे इसमें मेरा क्या दोष उल्टे मुझे इसे लड़ने की देते हैं धमकी मुझे और मेरे भाइयों को मार डालने की यह कैसा न्याय है कौन सा धर्म है आप भी आए हैं मुझे डराने झुकाने तो सुनो नहीं झुकूंगा मैं देवताओं के देवता इंद्र के भी सामने पांडव पांच आप उनके साथ उनके भाई हम सौ हमारी सेनाएं सहयोगी अनगिनत हमसे करने आए हैं लड़ाई तो वही सही कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हो जग हंसाई हम क्षत्रिय हमारा मरण भी शुभ होगा अगला मुकाम देवताओं का स्वर्ग होगा हमें है स्वधर्म प्रिय रण सैया पर सो जाना किंतु नहीं कभी शत्रु के आगे सिर झुकाना ऐसे वीर मरण के लिए क्यों रोए कोई मरण के डर से जिए कैसे कोई कहा था मातंग मुनि ने पुरुष रहे तनकर कभी नहीं झुककर टूट जाए भले ही नहीं रहे नमकर ऐसे ही रहा हूं मैं आगे भी ऐसे ही रहूंगा क्षत्रिय की तरह जिया हूं और क्षत्रिय की तरह मरूंगा भी यही धर्म जानता हूं मैं और धर्म के आगे कुछ नहीं मानता मैं जब तक जीवित हूं राजांश नहीं मिलेगा वचन दिया था वृद्ध पिता ने मेरे बचपन में मेरे पराधीन रहते अज्ञानवश या डर के कारण दिया होगा उन्होंने वो जाने पर केशव आज मैं जीवित हूं बाहुबल युक्त हूं नहीं पांडवों को दोबारा राज्य नहीं मिलेगा उतना भी नहीं जितना सुई की नोक पर समा जाए जब दुर्योधन की जंगा टूट जाती है अब वो मणासन है और उस वक्त उसके माता पिता उससे मिलने आते हैं और उस वक्त दुर्योधन अपने ही पुत्र से कहता है जैसे सेवा करता था मेरी वैसे ही करना पांडवों की पूज्य मां कुंती की आज्ञाओं का सदा पालन करना अभिमन्यु की मां और द्रौपदी को अपनी मां की तरह देना आदर एक बेटे याद रखना कि कीर्तिवान वैभवशाली गौरव की अग्नि से जिसका हृदय दमकता था वो तेरा पिता दुर्योधन युद्ध में समान बल वाले शत्रु का करते हुए सामना गिर गया है ये सोचकर तू दुख को छोड़ दे मेरी मृत्यु के बाद देर की बलशाली बांह को पकड़ना दाहिनी बांह के रेशमी वस्त्र को पकड़ पांडु पुत्रों के साथ मेरा नाम लेकर मुझे देना तू तर्पण दिस वॉज रियली ग्रेट से दूसरे रावण के बारे में तो बहुत कहा भी जाता है कि भाई वो सिर्फ राक्षस नहीं he was a great scholar and uh, he was a great administrator. His, उनक, उनके आवाम उनसे बहुत खुश थे रावण अपना राज्य का शासन करते करते परिपक्व हुआ है उसकी प्रजा उसका आदर करती है उसने अपनी राक्षस प्रकृति के कारण बहुत से दुष्कर्म अवश्य किए हैं पर राजनीति के संबंध में उसका विचार जानना हमारे लिए अच्छा होगा रावण मृत्युचैया पर हैं तो राम और लक्ष्मण जब आते हैं उपदेश लेने तो वो कहता है कि मैं क्या उपदेश तुम्हें तो ये पढ़ा हूँ देखिए और बोले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर अच्छा विचार मन में आए तो उसे फौरन कर डालो बुरा विचार आए मैं भला उस रुक जाओ आपको क्या मार्गदर्शन दे सकता हूँ मेरी बुद्धि तो स्वयं भ्रमित और अंधकार में डूबी है उचित और अनुचित के बीच का भेद जानने में असमर्थ है हे रघुकुल स्वामी मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूं महाराज आप मुझसे बड़े हैं अनुभवी भी हैं एक समर्थ शासक रहे हैं आप मुझे उचित अनुचित और शासन करने के संबंध में आपके विचार जानने चाहिए हे रघुराज कोई भी कार्य जो दया प्रेम और परोपकार की भावना से किया जाता है वो निश्चित ही अच्छा होता है किंतु सत्कर्मों को हम सदैव स्थगित करते रहते हैं अगर आप कोई सत्कर्म करना चाहते हैं तो उसमें देरी ना करें उसे तुरंत कर डालें नहीं तो बाद में उसे पूरा करने में कठिनाई होती है किसी अच्छे काम को टाल दोगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा उचित कहा आप हाँ दुष्कर्मों के बारे में तो मैं तुम्हें बहुत सी बातें बता सकता हूँ मैंने जीवन में दुष्कर्म ही तो किए हैं देखो आज मेरे सभी पुत्र पौत्र मारे जा चुके हैं क्रोध घमंड घृणा इन्हीं से दुष्कर्मों का जन्म होता है जैसा कि हे रघुवंशियों के स्वामी जैसा के दुष्कर्मों की प्रवृत्ति होती है कि वो चिल्ला चिल्ला कर अपने पूरे होने की मांग करते हैं किंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो क्रोध घृणा और घमंड से प्रेरित होकर कार्य करने में अपने को रोकता है उचित अनुचित के बारे में मेरा यही ज्ञान है हे राम, इस ज्ञान का तुम सदुपयोग करना और मेरे अपराधों को चमा, चमा करना इनफैक्ट इट टच मी सो मच दैट आई आई एडेप्टेड इट टू माई ओन लाइफ कभी भी अगर मन करता है कि किसी को कुछ दान दे दें कहीं कोई चैरिटी में कुछ दे दें तो आप फौरन दे दो उसको हम सब लोगों ने इतिहास के बारे में ख़ास तौर से संस्कृति और सभ्यता के इतिहास के बारे में हमने थोड़ा बहुत इधर उधर से कहीं से जाना है किताबों से पिता, पिता माता पिता से बुज़ुर्गों से जब आप इस सीरियल में इन्वॉल्व हुए उसके से पहले आप क्या जानते थे और उस सीरील के द्वारा अगर आप एक आध उदाहरण दें आपने क्या नई बात जानी नई बात एक ऐसी ही जैसे अभी रावण का एग्जांपल दिया हमने आपको कि भाई हमारे जहन में तो रावण था कि भाई उसको जलाओ दुशहरे वाले दिन उसको उड़ा दो है ना उस जला दो उसको और सिर्फ वही छवि दिमाग में थी लेकिन जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं जब संस्कृत के प्ले से जो श्याम बाबू ने लिया है और उसकी इंटरपटेशन देखी तो समझ में आया भाई ये दो समुदायों की लड़ाई थी तो उसमें रावण को दोषी नहीं कहा जा सकता कि भाई उनकी ज़मीन पर किसी ने आके कब्जा किया तो वो ज़ाहिर है उन्हें तकलीफ दे तकलीफ़ होगी इस चीज़ से और वो झगड़ा बढ़ेगा और इसी तरह से दूसरी चीज़ें भी औरंगज़ेब का मैंने आपको उदाहरण दी कि औरंगज़ेब के बारे में भी हमारे जहन में आ, सिर्फ यही है कि वो बहुत ही नेगेटिव आदमी और सिर्फ नेगेटिव है नु? उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके अवाम उनसे खुश थे नहीं थे ठीक है हिंदुओं के साथ उसने जाति की कि जजिया लगा दिया लेकिन उसके अलावा भी उसकी एक पर्सनालिटी थी आपने बहुत सारे किरदार किए हैं इस सीरियल में ऐतिहासिक मिथोलॉजिकल किरदारों से लेके बिल्कुल रियलिस्टिक किरदारों तक जैसे आपने एक किरदार किया है गांधी के लौटने पर एक दक्षिण भारत में हैदराबाद में एक पटेल का जो बिल्कुल एक रियलिस्टिक लेवल है नहीं पुलिस साहब, मैं गांव का मालिक नहीं हूं कौन भी घर दिए तो ले लो और अपना माहौल बनाओ मेरे को कोई एतराज नहीं तेरे को मालूम नहीं पटेल तू किससे बात कर रहा है? बस बस बहुत हुआ। जाओ आप नहीं समझते कि एक थिएट्रिकल स्टाइल से हम रियलिस्टिक स्टाइल तक आते हैं जब हम एक आधुनिक परिवेश में आते हैं जब आप अशोका करते हैं या औरंगज़ेब करते हैं तो दीज कैरेक्टर्स आर लार्जर देन लाइफ तो वो उनका प्रोजेक्शन ज़्यादा ऑटोमेटिकली होता है और भाषा भी और जो दूसरा गांधी वाला किरदार आप कह रहे हैं वो स्वाभाविक आदमी है आज का आदमी है मॉडर्न आदमी है और उसको उसकी रीच कम है उसको बहुत लोगों तक नहीं पहुंचना है तो वो कॉन्वर्सेशनल लगता है जबकि औरंगज़ेब जो है या अशोका जो है मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गिविंग ऑर्डर्स भाई ये कीजिए वो ले आइए अपारिये सो इट बिकम्स इट सीन्स लाइक थे मुगल आज़म का तकलिया हाँ तकली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 आपने इतने सारे किरदार किए उसमें आपको खास किरदार कौन से अच्छे लगे और क्यों आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाई अशोका मुझे अशोक बहुत अच्छा लगा राजकुमार अशोक मैं और मेरे मंत्री आपका साथ देंगे कितने मंत्री होंगे मुझे मिलाकर 101 शुभ है और शेष मंत्रियों का उनका प्रबंध भी कर दिया जाएगा स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है मेरे विचार से आप स्वयं को राज प्रतिनिधि घोषित दी कर दीजिए सिंहासन के संघर्ष में आपका पलड़ा भारी रहेगा बाद में जो होगा देख लेंगे क्या विचार है हाँ यही ठीक रहेगा फिल्म में तो कभी मौका नहीं मिलेगा मुझे फिल्म में मतलब ये भी फिल्म थी लेकिन श्याम बाबू की फिल्म में मौका मिल सकता है मिलेगा लेकिन कमर्शियल फिल्म मेकर अगर फिल्म बनाएगा तो वो हमें कभी अशोका इमेजिन नहीं करेगा ना औरंगजेब इमेजन करेगा उसके लिए बहुत हालांकि चिकने चुपड़े चेहरे उसके लिए नहीं होने चाहिए आ, लेकिन कमर्शियल वाले तो नहीं मारेंगे वो तो चिकना ही चेहरा लेंगे आ, लेकिन मैं बहुत मुझे बहुत खुशी मिली ये किरदार करके अशोका क्योंकि बहुत वेरिएशन हैं उसमें जैसे पहले रूथलेस ही इज़ अ रूथलेस किंग अपने भाइयों को भी मारा उसने और uh, बहुत उनका एज आई सेड नो टोटली रूथलेस एंड डीमन काइंड ऑफ यू नो अलड थर्सटी एंड देन ही बिकम सो वनरेबल दैट ही टर्नसुदिस्ट सो दे रेंज इसमें दो एंकर हैं एक uh, रोशन सेठ है जो स्क्रीन पे है दूसरा आपकी आवाज़ में जिसे मैं नरेशन नहीं मानता वो दरअसल एक एंकर का रोल है श्याम बैनिगल ने जब आपको इसके बारे में ब्रीफ किया तो दोनों के रूल्स का क्या डिफरेंस बताया आपको कैसे समझाया एक तो नेहरू साहब की आवाज़ है जो कि रोशन सेठ ने की उनकी इंटरप्रटेशन है उनकी सोच है और दूसरा मेरा जो वॉइस ओवर है वो इट इज़ सपोज टू बी अ मॉडर्न इंटरप्रटेशन कि भाई आज इतने साल बाद की क्या सोच है या क्या नया डिस्कवर किया गया है जिसकी बिना पर हम आ, आ, हिस्ट्री पे कॉमेंट कर सकते हैं या श्याम बैनेगल की सोच है उसमें शामिल तो वो मेरे जरिए कहा गया है आपने इस सीरियल से निजी लेवल पर क्या सीखा निजी लेवल पे एक तो सेंस ऑफ हिस्ट्री कि भाई हिस्ट्री जो कहीं सुनी जाती है वो कई बार तोड़ी मरोड़ी हुई होती है तो सही हिस्ट्री समझने के लिए यू हैव टू रीड वेरियस इंटरप्रटेशन और इसीलिए श्याम बैनेगल ने भी अपनी अपनी जो भी स्क्रिप्ट्स उन्होंने चुनी वो जो इतिहासकार हैं जो माने हुए इतिहासकार हैं जो अथॉरिटी हैं मुगल हिस्ट्री पे तो उन्होंने मुगल हिस्ट्री की स्क्रिप्ट्स उनको भेजी जो मराठा हिस्ट्री के अथॉरिटी हैं उनको मराठा हिस्ट्री अ, के के सब्जेक्ट्स भेजे जी ना? शिवाजी पे लिखना है तो मराठा हिस्ट्री कि जो अथॉरिटी हैं उनके पास भेजा जाए स्क्रिप्ट तो ये सीखने को मिला फिर टेक्निकली भी क्योंकि एक साल तक श्याम बाबू के साथ थे वन लर्नड अलॉट टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट कि भाई आप कैसे हाउ यू कैन बी इफेक्टिव बाय बीइंग इकोनॉमिकल जैसे सेट्स भी बदलते थे कभी एक सेट लगाया है महल का उसी में थोड़ा रद्दो बदल करके उसको दूसरा पीरियड का बना दें ताकि ख़र्चा बचे ऐसी चीज़ें भी सीखने को मिली जी। और दूसरे बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए एक लाइव हिस्ट्री है ये आ, मैंने अपने बच्चे से वादा किया है कि मैं उसको ये भेंट करूँगा पूरा सेट डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तो इससे बढ़िया तोहफा बच्चे के लिए नहीं हो सकता तो जो भी परिवार अपने बच्चे को तोहफा देना चाहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तोहफ़ा दे उसको और उसका भला होगा और पूरी हिस्ट्री जो है वो पर्दे पे देखेगा बहुत बहुत शुक्रिया ओम जी